राइज एलोपैथी और औषधि धान लाइचा लेखक पंकज अवधिया भले ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहकर हमारे योजनाकार इतराते हों पर यह कड़वा सत्य है कि राज्य में औषधि धान के विभिन्न प्रकारों की कटोरा भर भी शुद्ध कभी नहीं ली गई इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि अब लाइचा जैसे औषधि धान ढूँढे नहीं मिलते हैं कुछ वर्षों पहले इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में डॉक्टर मारिया ओलस डॉटर ने ऐसी धान की प्रजाति की खोज के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जिसमें अपने आसपास उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करने की क्षमता हो अर्थात सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो एक बार धान के विशेष प्रकार को खेत में लगाने के बाद खरपतवार नियंत्रण की जरूरत ही नहीं धान के पौधों से निकलने वाला प्राकृतिक रसायन जिसे वैज्ञानिक भाषा में रसायन कहा जाता है, अपने धान के प्रकारों पर प्रयोग किए पर उन्हें सफलता नहीं मिली मारिया को बहुत से पुरस्कार भी मिले और कहा गया कि उनका यह अनूठा प्रयोग जिसे आधुनिक विज्ञान राइज एलिलोपैथी के नाम से जानता है उनकी अनूठी सोच का परिणाम है भले ही छत्तीसगढ़ के किसान विशेषकर पारंपरिक चिकित्सक राइस एलिलोपैथी जैसे भारी भरकम शब्दों को नहीं जानते पर वे दसों प्रकार के ऐसे धान को जानते हैं जिसमें ये गुण प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं इनमें से ज्यादातर धान औषधि धान है जिनका प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा में होता रहा है लाइचा नामक औषधि धान इन अनोखे प्रकारों में से एक है क्या धान की कोई एक किस्म सभी प्रकार के खरपतवारों को समाप्त करने में सक्षम है यह प्रश्न अहम है पर इसका उत्तर नकारात्मक है पारंपरिक चिकित्सक बताते हैं कि विशेष औषधि धान खास तरह के खरपतवारों पर ही अपना असर डालते हैं पीढ़ियों पहले जब सोल और अल्टरनेथेरा जैसे खरपतवारों ने छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम नहीं रखा था तब सावा नर्जेवा सोमना चूहका और बदौर जैसे खरपतवार किसानों के लिए सिरदर्द माने जाते थे लाइचा का प्रयोग उन खेतों में होता था जहां सावा की अधिकता होती थी माई सावा पर इसका विशेष प्रभाव होता है खेतों में लाइचा लगाने से पूर्व तरह तरह के उपचार किए जाते थे बीजों को वानस्पतिक घोलों में भिगोया जाता था खेत में आसपास उगने वाले औषधीय वृक्षों के शत्रु डाले जाते थे इस पूरी परेड का उद्देश्य लाइचा के पौधों को मजबूत बनाना था ताकि पानी से भरे खेत में वह पर्याप्त मात्रा में आइलो रसायन का शराब कर सके और सावा जैसे कड़े प्रतिस्पर्धी को हरा सके राज्य के बुजुर्ग किसानों के पास यह अद्भुत ज्ञान था पर पारंपरिक खेती के दिन लदने और नई अधिक उपज देने वाली देने वाले प्रकारों के आगमन से यह पारंपरिक ज्ञान बिना दस्तावेजीकरण के नष्ट होता गया आज बहुत कम ऐसे बुजुर्ग किसान हमारे बीच हैं जो इस पारंपरिक कृषि विधि के बारे में जानते हैं राज्य में कृषि अनुसंधान पर प्रतिदिन जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं राज्य के शोध संस्थानों ने महंगी विदेश यात्रा करके विदेश तकनीक विदेशी तकनीक को राज्य के किसानों पर थोपने में कोई कसर नहीं छोड़ी है पर अपने ही राज्य के अनोखे पारंपरिक कृषि ज्ञान और असली कृषि वैज्ञानिकों यानी किसानों को कभी महत्व नहीं दिया सही मायनों में राइज एलोपैथी दुनिया को भारत की सौगात है न कि किसी विदेशी वैज्ञानिक की सोच का परिणाम छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में पारंपरिक चिकित्सक धान के खेतों में उगरे खरपतवारों का प्रयोग पारंपरिक औषधि मिश्रण मिश्रणों में करते रहे हैं वे बताते हैं कि जब लीवर के रोगों की चिकित्सा में दूबी के प्रयोग के लिए वे धान के खेतों का रुख करते हैं तो उनकी नज़र ऐसे खेतों पर होती है जहाँ विशेष औषधि धान की खेती हो रही हो पुराने जमाने में वे लाइचा के खेतों की ओर जाते थे और धान के आसपास उग उग्र रहे उग्रही दूबी को एकत्र कर लेते थे लाइचा के अधिलो रसायन दूबी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं आज जब लाइचा की खेती नहीं हो रही है ऐसे में पारंपरिक चिकित्सक औषधि गुण संपन्न दूबी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं धंतरी क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सक अपनी आवश्यकता के लिए लायचा के करीबी प्रकार को बाड़ी में लगा देते हैं और फिर उसके शु से दूबी को सींच लेते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव तो होते हैं पर लाइचा के, के खेत से लाइचा के लाइचा के खेत से एकत्र की गई दूबी की तरह नहीं औषधि धनों की पहचान और उनके पारंपरिक उपयोगों में दक्ष पारंपरिक चिकित्सक उन्हें जड़ की सहायता से पहचान लेते हैं जड़ों को पानी में भिगोकर रखा जाता है फिर तुलसी के काढ़े से मुँह साफ़ करके जड़ों को चबाया जाता है लाइचा की जड़ कसैैली लगती है यह विशेष स्वाद लाइचा को हजारों किस्मों से अलग पहचान देता है पंकज अपने सर्वेक्षणों के दौरान छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों से लाइचा के 300 से अधिक नमूने एकत्र किए हैं पर कुछ ही नमूने पारंपरिक चिकित्सकों की कसौटी पर खरे उतरते हैं ये नमूने उन पारंपरिक चिकित्सकों के पास सुरक्षित हैं जो इनके दुर्लभ उपयोगों को के विषय में जानते हैं आम किसान को उसकी को आम किसान लाइचा को उसके एक और अनोखे गुण के कारण जानते हैं। एक घरेलू नित्य नए प्रयोग करने को आतुर राज्य के युवा पारंपरिक चिकित्सक श्वेत कुछ या लिकोडर्मा में इसके, इसके आंतरिक प्रयोग की संभावना खोज रहे हैं ताकि इस रोग से प्रभावित रोगियों की बढ़ती संख्या कम की जा सके और रोगियों को राहत दिलवाई जा सके डायबिटीज की जटिल अवस्था में जब रोगियों की आंखें प्रभावित होने लगती हैं और वे अंधत्व की ओर बढ़ने लगते हैं तब पारंपरिक चिकित्सक सावा पर आधारित पारंपरिक औषधि मिश्रण का प्रयोग करते हैं पर सर्वसंपन्न गुण सर्व संपन गुण संपन्न सावा की अपनी सीमाएँ हैं इसका अधिक प्रयोग पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है ऐसे में पारंपरिक चिकित्सक लाइचा को याद करते हैं लाइचा न केवल खेत में बल्कि शरीर के अंदर भी सावा को प्रभावित करता लगता है भात के रूप में इसका नियमित सेवन सावा के बुरे प्रभाव पर अंकुश लगा देता है ऐसे स्थानों पर जहां लाइचा उपलब्ध नहीं है पारंपरिक चिकित्सक सावा पर आधारित पारंपरिक मिश्रणों का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे इन मिश्रणों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है प्रतिवर्ष राज्य के किसान बड़ी मात्रा में खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं कृषि श्रमिकों की घटती उपलब्धता उन्हें मजबूर करती है कि वे सब कुछ जानते हुए भी रसायनों का प्रयोग करें कृषि रसायनों का बढ़ता प्रयोग जहां एक और खरपतवारों को प्रतिरोधक बनाकर सुपर वीट का विकास कर रहा है वहीं जमीन और भूमिगत जल स्रोतों को सदा के लिए प्रदूषित कर रहा है किसान और उसका परिवार भी अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं ऐसे में लाइचा जैसे अनोखे प्राकृतिक उपहारों का स्मरण बार बार हो आता है धान के अधिक उत्पादन के कीर्तिमान तोड़ने के बजाय यदि गुणवत्ता पर योजनाकार ध्यान दें तो राज्य की तस्वीर ही बदल जाएगी पंकज अधिया ने वंडर मेडिसिनल राइस लाइचा इन राइस बॉल ऑफ इंडिया नामक एक वैज्ञानिक रपट तैयार की है जिसमें लाइचा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है यह रपट इंटरनेट पर उपलब्ध है इस बारे में आप विस्तार से जानकारी जानने के लिए इंटरनेट पर पंकज अवधिया मेडिसन राइज ये शब्द खोज कर भी विस्तार से रपट प्राप्त कर सकते हैं फोटोग्राफ प्राप्त कर सकते हैं हजारों वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और भी तरह तरह के जो शोध आलेख हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद